उपनिषद द्वितीय खंड पहले खंड के चौथे मंत्र में परा और अपरा इन दो विद्याओं को जानने योग बताया था अब इस खंड में अपरा विद्या का स्वरूप और फल बतलाकर परा विद्या की जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है तदैत सत्य मंत्रु कर्माि कवजोन्य पश्य रे तेता बहुधा संतता रेता आचरथ नियतम सत्य काम सब पंथा वह यह सत्य है कि बुद्धिमान ऋषियों ने जिन कर्मों को वेद मंत्रों में देखा था वे तीनों वेदों में बहुत प्रकार से व्याप्त है हे सत्य को चाहने वाले मनुष्यों तुम लोग उनका नियम पूर्वक अनुष्ठान करो इस मनुष्य शरीर में तुम्हारे लिए यही शुभ कर्म की फल प्राप्ति का मार्ग है ये ला ये शर्चे हव्यवाहरे तदाज्य भगवान तरण आहुति प्रतिपादय तर। जिस समय भविष्य को देवताओं के पास पहुँचाने वाली अग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर उसमें ज्वालाएँ लपलपाने लगती है उस समय आज भाग की दोनों आहुतियों के स्थान को छोड़कर बीच में अन्य आहुतियों को डाले योत्र अदर्शम अपौर्णमासम अचातुर्मास्यम अनाग्रहण अतिथिवर्जित आहूत अवय्ष्वे अविधि असप्तम असप्त लोकान्हींस्ते जिसका अग्निहोत्र दर्शनामक यज्ञ से रहित है मास नामक यज्ञ से रहित है चातुर्मास नामक यज्ञ से रहित है आग्रहण कर्म से रहित है तथा जिसमें अतिथि सत्कार नहीं किया जाता जिसमें समय पर आहूति नहीं दी जाती जो बलिवैष्णेव नामक कर्म से रहित है तथा जिसमें शास्त्र विधि की अवहेलना करके हवन किया गया है ऐसा अग्निहोत्र उस अग्निहोत्री के सातों पुण्य लोकों का नाश कर देता है काली कराली च मनोजबा चलोषिताया चुद्ध्रोम्रवर्ण स्लिंग देवी चेवी लीलाय पाना सप्तभा जो काली कराली तथा मनोजबा और सुलोहिता तथा शुद्धम्रवर्णा स्फुंगनी तथा विश्वरुचि देवी ये अग्नि की सात साती हुई जिह्वाय हैं एक येजपालेसु यहाँ चाहुत सदन तम नयनता सूर्यशत्र देवातिवास जो कोई भी अग्निहोत्री इन दे दीप्यमान ज्वालाओं में ठीक समय पर अग्निहोत्र करता है उस अग्निहोत्री को निश्चय ही अपने साथ लेकर ये आहुतियाँ सूर्य की किरणें बनकर वहाँ पहुंचा देती है जहाँ देवताओं का एकमात्र स्वामी इंद्र निवास करता है तमाहुत सुवर्चस सूर्यअर्जम वह प्रिया वहन्ते अभिवद्य तोर्जयंत ये सव पुण्य सुको ब्रह्मलोक वेदे दीप्यमन आहुतिया आओ आओ यह तुम्हारे शुभकर्मो से व्याप प्राप्त पवित्र ब्रह्मलोक स्वर्ग है इस प्रकार की प्रिय वाणी बार बार कहती हुई और उसका आदर सत्कार करती हुई उस यजमान को सूर्य की रश्मियों द्वारा ले जाती है प्लवा शे ते अजृढ़ यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम ये सुकर्मा हे तेजो ये अभिनंद मूढ़ा जरा मृत्यु ते पुनरेवा निश्चय ही ये यज्ञरूप अठारह नौकाएँ अदीर्ण अस्थिर है जिनमें नीची श्रेणी का उपासना रहित सकाम कर्म बताया गया है जो यही कल्याण का मार्ग है यो मानकर इसकी प्रशंसा करते हैं वे बारंबार निसंदेह वृद्धावस्था और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं अविद्याम अंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मनमान जघन्यमा परियंत्र मूढ़ा अंधे नियमा यथाधा अविद्या के भीतर स्थित होकर भी अपने आप बुद्धिमान बनने वाले और अपने को विद्वान मानने वाले मूर्ख लोग बार बार आभात कष्ट सहन करते हुए ठीक वैसे ही भटकते रहते हैं जैसे अंधे के द्वारा ही चलाए जाने वाले अंधे अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर बीच में ही इधर उधर भटकते और कष्ट भोगते रहते हैं अविद्यां बहुधा वर्तमान वैम्भम था इतम्यतकर्मिणो न प्रवेदी रागाते नाचेलोका दे मूर्खलोक उपासना ही सका कर्मो में बहुत प्रकार से वर्तते हुए हम कृता हो गए ऐसा अभिमान कर लेते हैं क्योंकि वे सकाम कर्म करने वाले लोग विषयों की आसक्ति के कारण कल्याण के मार्ग को नहीं जान पाते इस कारण बारंबार दुख से आतुर हो पुण्योपार्जित लोगों से हटाए जाकर नीचे गिर जाते हैं इष्टापृतम मन्यमाना वरिष्ठ नान्यथे जो वेदयते प्रमूढ़ नाक्य पृष्ठे इष्ट और पुत्र सकाम कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले अत्यंत मूर्ख लोग उससे भिन्न वास्तविक श्रेय को नहीं जानते वे पुण्य कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग के उच्चतम स्थान में जाकर श्रेष्ठ कर्मों के फल स्वरूप हाँ के भोगों का अनुभव करके इस मनुष्यलोक में अथवा इससे भी अत्यंत हीन योलियों में प्रवेश करते हैं तप श्रद्धेय शिपवसन चरण शांता विद्वांसोभ चर्या चरत सूर्यद्वारे विरजा प्रयां यत्रामितस पुरुषो सपुरुषो किंतु ये जो अरण्य स्थित वन में रहने वाले शांत स्वभाव वाले विद्वान तथा भिक्षा के लिए विचरने वाले संयम रूप तप तथा श्रद्धा का सेवन करते हैं वे रजोगुण रहित सूर्य के मार्ग से वहां चले जाते हैं यत्र ही जहां पर वह जन्म मृत्यु से रहित नित्य अविनाशी अविनाशी परम पुरुष रहता है परीक्ष लोका कर्मचितायान तद्विज्ञा स गुरुमेवागछे तमित श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठ कर्म से प्राप्त किए जाने वाले लोकों की परीक्षा करके ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त हो जाए यह समझ ले कि किए जाने वाले कर्मों से स्वतः सिद्ध नित्य परमेश्वर नहीं मिल सकता वह उस परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में समिधा लेकर वेद को भली भाती जानने वाले और परब्रह्म परमात्मा में स्थित गुरु के पास ही विनय पूर्वक जाए तस्म स विद्वान्न प्रसन्नाय प्रशातचितायमतायनाक्षर पुरुषों वेद सत्यम प्रोवाच तम तत्व ब्रह्म विद्या वह ज्ञानी महात्मा शरण में आए हुए पूर्णतया शांतचित्त वाले दि साधनयुक्त उ शिष्य को उस ब्रह्म विद्या का तत्व विवेचन पूर्वक भली भाति उपदेश करे जिससे वह शिष्य अविनाशी नित्य परम पुरुष को जान ले द्वितीय खंड समाप्त प्रथम मंडक समाप्त